उसकी कुंडली चेतना जागृत होनी चाहिए उसका शरीर होना चाहिए। विज्ञान है परीक्षण कि मैं बात सत्य कह रहा हूं परीक्षण कर सकता है अन्य देखने को सकता है भविष्य में विज्ञान इतनी सामर्थ्य हासिल कर ले कि, कि किसी सूक्ष्म किरणों तरंगों को पकड़ भी सके विज्ञान ऐसा स्थिति हासिल अवश्य भविष्य में कभी ना कभी करेगा जो ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े ज्ञान से विज्ञान का निर्माण होता है ज्ञान विज्ञान के पीछे पीछे, पीछे जोड़ता है।, है कोई भी विज्ञान की रचना होगी उसके पहले ज्ञान मस्तिष्क में पनपेगा तभी हम किसी चीज की रचना कर पाएंगे ज्ञान के बिना विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है मगर है। तो है। जो पीछे चल रहा है कसौटी में कष्ट सकता है समाज के बीच के लोग आए कि किनका सूक्ष्म जागृत है आज सूक्ष्म के बल पर ही मेरे द्वारा कार्य किए जाते हैं समाज के लोग जो घरों पर मेरे दर्शन प्राप्त करते हैं एकांत में लाभान्वित होते हैं जी जागरण के माध्यम से जो देश के कोने कोने में प्रसारण का क्रम चूंकि मैंने बार कहा मेरे पास जो स्थिति है मैं उसी तरह से समाज हुई मेरे पास वो स्थिति समाज के शिष्य पास आज नहीं है कि मैं दो घंटे चार घंटे का प्रसारण चल सके मगर जितना चलता है उससे लोग लाभान्वित हो रहे जो टीवी के सामने बैठ कर मनोकामना करते हो फोन आते गुरु जी हमने मनोकामना की हमारा कार्य हो गया चूंकि कार्यक्रम सामान्य कहने मात्र से नहीं हो जाता है मेरे आशीर्वाद देने मात्र से नहीं हो जाता उसके पीछे वो सान्निध्य जुड़ा हुआ है प्रकट सत्ता के चरणों से जो मैं आप लोगों की प्रथाएं वेदनाएं तलब को लेकर माता जी ने जगदम्बा के चोरों पर निवेदन करता हूं और प्रकसत्ता जो आपके लिए करना चाहती है सिर्फ उस के देखने की क्या आप नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जी अपने मैं बचपन में जब आते हैं तो आप नाना प्रकार के क्योंकि बचपन बड़ा सत्य का जीवन होता है हर व्यक्ति बन बे बच्चों के आता है कि आकाश क्यों बना चांद क्यों बना तारे क्यों बने भगवान ने हमको पैदा ही क्यों किया मगर वो प्रश्न धीरे धीरे करके दबते चले जाते हैं लाभ लोलुपता में भौतिकतावाद में एक पिता अपने बेटे को कहता बेटा मैंने भी शादी करके चार बच्चे पैदा कर दिए थे तू भी जल्दी शादी कर ले तू भी बच्चे भी पैदा कर दे यही सिखा सकेंगे क्योंकि से ज्यादा उनके ज्ञान ही नहीं कि अपने बच्चों को कहे कि अगर बच्चों के अंदर जरा से किसी के अंदर लगता है उसके धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि है तो उसको सहारा दे दो कदम और बढ़ाने में खुद तो साधु संत सन्यासियों के चौड़ों में मत्था अपना टेंक लेगे मगर यदि तुम्हारा ही बच्चा दो कदम बढ़ना चाहता है तो उसको क्यों रोकते हो अगर वो सत्य मार्ग नहीं है तो भी किसी साधु संत सन्यासियों के चौड़ों में मत्था मट्टे को जा करके सर मत झुकाओ अगर तुम सर झुकाते हो तो तुम्हारा बच्चा है उस क्षेत्र में बढ़ना चाह रहा हो तो उसको सहारा दो और तभी बन पाएगा जब तुम खुद स्वतः धर्मवानों का जीवन जियोगे आध्यात्मिक जीवन जियोगे तो तुम्हारे बच्चों के अंदर भी वो संस्कार पड़ेगा के और पूजा पाठ को अगर तुम केवल भगव्य वस्त्रधारियों को सब कुछ मान लोगे कि भाई भगव्य वस्त्रधारी थी हमने नमन कर लिया तो यह विचारधारा तुम्हें पतन के मार्ग में ले जाएगी क्योंकि अगर वस्त्रधारियों को प्रणाम करना है तो फिर इतना पैसा खर्च करके यहाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरा मानना है ज्याद ज्याद ज्यादा से ज्यादा दो, दो सौ चार में एक ड्रेस तैयार हो जाएगी भगवे वस्त्रधारी अपने घर में किसी भी लड़के को पहना दो किसी पुरुष को पहना दो और उसे एक आसन में बैठा लो उसको दंडवत कर लो क्या तुम्हें लाभ मिल जाएगा विवेक को जाग करो मैंने कह रहा साधु में बढ़ रहे हैं उनके पास साधु है, है, में उतना अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं तो पूजनी है वो मगर कोई गंजेड़ी है शराबी है गांजा चल चढ़ा रहा है लाला ला ला किए बैठा है अपने आप को बड़ा महंत कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसको जूते से उसका स्वागत करता हूँ भगवान ने की जाए और ये अपने भक्ति मानो कल्याण संगठन को कहता हूँ हमारे हिंदू धर्म की रक्षा तभी होगी जब इन शराबियों और गंजारियों को खदेड़ करके बाहर करने के सामर्थ्य हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं किसी ने अगर देखा हो तो बताया कि किसी ने शिव को गांजा पीते हुए देखा है किसी ने शिव को भांग पीते हुए देखा है किसी ने पार्वती को भांग पीसते हुए देखा है तो फिर क्यों हमारे धन को बदनाम किया जाता है हमारे मैंने इसलिए मैंने कहा हमारे धर्म को विदेशियों ने नहीं लूटा हमारे हिंदुस्तान पर विदेशियों ने राज किया है तो हमारे हिंदुस्तानियों के बदौलत किया है और वही आज भी हो रहा है कि धन दौलत में इतने पतन के मार्ग में चले जा रहे हैं कि जनदर जन्म उसी तरह कि भांग चढ़ा रहे हम शिव भक्त बन गए उस विचारधारा को कहीं रोकना होगा देवी देवताओं के नाम पर जो बलि हो रही है बलि प्रथा दी जा रही है मैंने कहा कभी वहां पर देवी शक्तियों का वास नहीं होता पूर्व की परिस्थितियां थी मजबूरी थी कि समाज जंगलों में रहता था शिकार खेलता था शिकार उसका भोजन था शराब पीता था तो अपने भगवान को भी क्या भेंट चढ़ाएगा वो मजबूरी बस भेंट चढ़ाने के लिए बात उसके पास ज्ञान नहीं था आप तो समाज ज्ञानवान है अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है तो मेरा उसी बुद्धिजीवी वर्गो से आग्रह है निवेदन है अपेक्षा है कि तुम किसी साधु संत सन्यासियों के धर्माचार्यों को, को माल्यार्पण करो या न करो मगर जो समाज में शोषण हो रहा है देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा हो रही है दहेज के नाम पे लड़कियां जलाई जा रही हैं, गजड़ी भंगेड़ी समाज में आकर के अपने आप को कुछवाते हैं तो कोई तो समाज कोई गांव, कोई जिला तो जागृत हो कि हम अपने शहर में कोई भी ऐसा शिविर का आयोजन नहीं होने देंगे की जब अगर कोई गांजा पीने वाला बेतियार है या गंजड़ी बैठ करके मंच पर बैठेगा या शराबी मंच में बैठेगा मानसाह मंच में बैठेगा अगर नहीं करोगे तो परिवर्तन आएगा कैसे करना कुछ चाहते हो हाँ तो फिर उसी तरह होगा कि कलयुग मैंने बार बार कहा कि नाम के आधार कलयुग नहीं है यह भटका है कलयुग केवल कर्म अधारा है यदि कर्मवान बनोगे तो इस कलिकाल के भाव सागर से असपार चले जाओगे हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं होती है शांति और संतोष चाहते हो तो अपने आगे मत देखो कि कौन गाड़ियों में चल रहा है किसका वक्त कितना बड़ा बंगला है उन गरीबों वर्गों में देखो जो तुम्हारी जूठी पतलों से किसका जूठा खाता जरा देखो जो प्लेटफॉर्म कहा किन कल संस्कारों से बेचारे प्लेटफॉर्म एक फटे वस्त्र किस तरह पहने होंगे ये तो मेरे शुरू के बीबिड का भी मेरे शुरू चल रहे होंगे आईना दिखाना चाहूंगा दूसरे बड़े बड़े लोगों के हो रहे होंगे वहां बढ़िया आलीशान क्रीज किए हुए कपड़े बढ़िया सोफा सेट लगे होंगे ऐसे लोग गरीब गरीब चेहरे नजर ही नहीं आएंगे, गरीबी मिट जाएगी अरे गरीबों को हटा दो अपने आप गरीबी मिट जाएगी, यही सब जगह हो रहा है गरीबों की ओर कोई देखना नहीं चाह रहा बड़े बड़े संस्थान है क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ की उनके पास आज सामर्थ्य है मैं अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन की नी डाल रहा हूं मगर उनके पास धनबल है जनबल है वो चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं मैं बार बार मैं अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता आज भी कह रहा हूं कि मैं अपनी चेतना तरंगों को उन संस्थानों के साथ जोड़ दूंगा वो समाज के बीच कार्य तो करें कहें जो कहें वो करने के लिए तत्पर हो जाएं उनके यहां सब आलिशान लोग बैठे हुए कहो सफेद सफेद बैठे हो तो पूरा सफेद आलिशान हो मंच हो आसन हो लोग बैठे हो कुर्सियां हो सब सफेदी नजर आएगी मगर सफेदी के अंदर के हृदय में कितना कालापन है कि गरीबों को हटा दिया सफेदी अपने आप नजर आ जाएगी मगर मैं यदि आईना किसी समय अपने को दिखाना चाहूं। बार बार कहा कि नब्बे मेरे मेरे होंगे साथ ही अमीर कि जो हमारे हिंदुस्तान की सड़कों का हाल होता है कि हर जगह टीप लगी रहती है हो सकता है बेचारे घर से एक आध कपड़े रहे धुल करके गुरु जी गमशोर में जा रहे हैं ऊपर पहने हो यदि उनके ऊपर के कपड़े उतारा दिए जाए तो आधे लोग हटी हुई बनियाई निश्चित पहने बैठे होंगे चढ़िया बेचारों के छेद जरूर होंगे समाज का आईना है और उसके बाद भी उस समाज के प्रति सोच न पैदा करें हमारा विवेक ना जागृत हो हम केवल उन्हीं लोगों का हम वो हमारा फागत करते रहे हम उनका फागत करते रहे क्या इसी से कल्याण हो जाएगा हो सकता भौतिकतावाद में वो धर्म बड़ा वैभवशाली दिखने लगे मगर वो वैभवशाली किस काम का जिसे आवश्यकता हो उसे सहारा न दे सके उस सहारे देने के लिए हम आपको सभी को बढ़ना है मैं समाज के सभी समाज सेवकों का आवाहन करता हूं राजनीति क्षेत्र में खड़े हुए लोगों का आवाहन करता हूं कि आओ वास्तव में सत्य के साथ बढ़ो तुम जो चाहते हो मैं में और सहारा दे सकता हूं मगर संकल्पित तो होगी हम समाज के लिए कुछ करेंगे अनथ विचार सुधारा प्रति चली जा रही है कि अगर हमें राजनीति में जाना है तो पहले दो चार हत्याएं करें पहले अपनी चौकी अपने नजदीक के थाने में हमारा रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए अगर नहीं होगा तो हमको नेता बनने टिकट मिलेगी ही नहीं पार्टी से बेचारे युवक नवयुवकों की शक्ति जो देश को बदल करके रख सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को यदि उनकी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया जाए मगर केवल उसी राजनीति में चली जाती है बेचारे एक सफेद कुर्ता पहना लेंगे बनवा लेंगे और बस भाषा ही अलग बदल जाती है जो शांत का स्वभाव होना चाहिए जो रचनात्मक कार्य में लगना चाहिए क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करके राजनीतिक क्षेत्र में बढ़े कि समाज के लोगों के हृदय को जीत सके समाज सेवक बन सके और फिर लोग हमें आगे बढ़ाए विचारधारा तो मर चुकी है वास्तव में आज की वास्तविकता सत्ता भी यही है, है कि कोई सही रास्ते में बढ़कर के एक सामान्य प्रधान का चुनाव लड़ना चाहे नहीं जीत पाएगा मगर नहीं जीत पाएगा इसका मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जीत पाएगा तो कभी जीत ही नहीं सकता असंभव शब्द कभी धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में होता नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने के लिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और हमारे पास जितनी शक्ति सामर्थ है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देते क्षणे अंथा पूर्व जन्म जो हमने कार्य किया उसका फला समाज भोग रहा है सब भोग रहे हैं अच्छा या बुरा आज करोगे कल उसका फल भोगे चुकी इस बारे में मैंने कह रखा है कि कर्म प्रधान विश्व है सभी कथावाचक सभी कहते हैं मगर कर्म हम किस प्रकार के करें क्या यही जो चल रहा है क्या इसी से हमारा हित हो जाएगा क्या इसी से समाज में परिवर्तन आ जाएगा परिवर्तन आने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा त्याग की बात कह देने मात्र नहीं हो जाती कुछ प्रोभनों को छोड़ दे क्षणिक लाभों को छोड़ दे हमारे घर में धन दौलत कमाएगी एक कमरा ही बन जाएगा उससे हमारा संतोष कर ले मगर हमारे अंतकरण का जो कमरा बन रहा है हमारी चेतना का जो कमरा बन रहा है वह हमें बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि यदि संस्कार हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो मैंने बार बार कहा मेरे लिए असंभव नाम का शब्द कुछ भी नहीं मैं जो करने की ठान लू साधना तपस्या के माध्यम को वह तुम भी हासिल कर सकते हो क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर बैठी वही चेतना आपके अंदर बैठी है जिस तरह मैंने अपने मय मैं की खोज की उसी तरह तुम भी अपने मैं खोज करो धीरे धीरे करो बढ़ना तो सीखो जहां पे खड़े हो वहीं पे बढ़ो कुछ ना कुछ लोगों को त्याग दो गलत आनी न्याय धर्म के रास्ते से आते मैंने कहा ज्यादा नहीं तुम समाज के भी जीवन जी रहो पचहत्तर प्रतिशत तो त्याग कर दो नित्य थोड़ा सा विचार करो एक सोच डालो नित्य सायंकाल जब बिस्तर पे जाओ भोजन करके तो एक मिनट सोचो कि आज दिन में हमने कितनी की कितने गलत कार्य किए और जो कार्य गलत हमने किया क्या यदि हम ना करते तो क्या हमारा काम न चल जाता उन बातों को थोड़ा सा विचार करो बैठ करके और अगर लगे कि हमने जो कुछ किया उसमें कुछ गलत था तो दूसरे दिन प्रयास करो कि हम कार्य नहीं करेंगे उसमें रोक लगाने के बाद चूंकि धीरे धीरे मन के अंदर जब विचार बनेंगे बार-बार का मन एक बारशक्त हमारे पास माध्यम है उसकी दिशा तो तो केमो तो तो रूप में ही बने रहेंगे, अंदर के सतोगुड़ी को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे एक पानी पानी निर्मल क्यों ही न हो, अगर किसी गंदे कचरे के पास पाइप में भरा हो और उससे पानी निकालने जाने लगे तो बाहर के कोने में जाकर के गंदा कचरा युक्त गंदा बदबू युक्त पानी निकलेगा और ये साफ पाइप से वही पानी डाला जाएगा तो साफ और निर्मल निकलेगा उसी तरह चूंकि समाज त्रिगुणात्मक शरीर का जीवन नहीं जी पा रहा चूंकि जब अपने आप को नहीं पहचान पा रहा अंतरात्मा की आवाज उठती है उसको समझ नहीं पाता दुर्घटनाएं कल होने वाली होती है घर से जब निकलता है तो उसको लगता है मेरा एक्सीडेंट मगर जब मैं घर से निकल रहा तो मुझे ऐसा कुछ मन अशांत था मगर उन अशांत मन को पढ़ नहीं पाते इसलिए तुम पढ़ने का प्रयास नहीं करते कथाएं सुन लिए बहुत ज्यादा रामायण का पाठ कर लिए चूंकि मैंने बार बार कहा कि समाज में हिंदू धर्म दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है निश्चित रूप से एक गीता और रामायण उन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए मगर केवल पढ़ लेने रट लेने लाभ नहीं मिल जाएगा उस पर जो कुछ लिखा धीरे धीरे उस पर अमल भी करें। अन्य कथावाचकों ने तो कृष्ण के पूरे चरित्र को भटका करके रख दिया कृष्ण को बस रसिया रख दिया उसी तरह का भजन बन गया उसी तरह गीत बन गए जैसा आप लोगों को परोसा जा रहा आप देख रहे उस तरह विचार बन रहे भजनों को गा लेने से तो कुछ भजन गाओ मगर वास्तविकता सत्यता आपके अंदर आ जाए मगर वास्तव में कृष्ण किस रूप का जीवन जी रहे थे कृष्ण का पूरा जीवन योद्धाओं का जीवन था चेतनावानों का जीवन था, था तो का जीवन जीते थे इसलिए कृष्ण ने कहा था, मैं शब्द का संबोधन किया गया उन्होंने बताया था कि मैं विष्णु का अवतार हूं उस शक्ति सामर्थ का एहसास कराया था जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं सचिदानंद स्वरूप का अवतार हूँ चेतना बैठी हुई है वो एक परंपरा से आई हुई चेतना आता है उस मां को खोजो और मां को खोजने के लिए जिस तरह बाहर के संसाधनों का उपयोग करो उसी तरह अपने अंदर के संसाधनों का भी उपयोग करो और उपयोग तभी कर पाओगे जब कुछ समय मेरे बार का पूजा पाठ जितने समय करो ध्यान एक सशक्त माध्यम है सब कुछ होता है ध्यान तुम्हें मेरा नहीं लगाना ध्यान देवी देवता अपने इष्टों का नहीं लगाना प्रारंभ में जब बाह्यक्रम से देखते हुए देवी देवता का पूजन करो उस तरह करो जब ध्यान में बैठो तो अपने शरीर में आज्ञा चक्र में केवल चक्र में ध्यान को केंद्रित करो कोई तो छवि बात है नहीं दिखाई दे रही तो उधर सोचने की जरूरत नहीं रोको धीरे धीरे मन के अंदर जाप करते रहो और जाप को तो धीरे धीरे कम करते जाओ और अपने केवल अज्ञात चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो एक सामान्य व्यक्ति प्रारंभ से अध्यात्म की पीड़ित करने वाला भी कर सकता है और करना क्या है क्योंकि प्रारंभ में आप क्योंकि जब, जब तक आपके अंदर धारणा की है, धारण करने की जब तक क्षमता कि जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होगा एक बिंदु पर किसी चीज की आप छवि के दर्शन नहीं कर सकते आप कहें भी तो माता भक्ति के दर्शन आप नहीं कर सकते अगर आप मेरा भी चाहें तो एकांत में अगर आप बैठे जब तक आपके अंदर धारण करने की क्षमता नहीं होगी तब तक मेरी छवि आपको अग्न चक्र पर दिखाई नहीं देगी तो करें क्या हरे बड़े कथवाचक धर्मचार जितने कहते होंगे धर्म कहते हो हमारा ध्यान कर, किया करो हम ध्यान ध्यान में द्यान मेंजर आएंगे काल्पनिक रूप से जबकि भावपक्ष जब, भाव जब जागृत होता तो बहुत कुछ अनुभूतियां हो जाती वो का अलग आ जाता मगर वास्तविक सत्य है कि उस समय तुम्हें अपने अज्ञात चक्र में केवल शून्यता की ओर बढ़ना चूंकि जब अगर आपको कहीं पर स्टेशन से जाना तो यहाँ पर जो रास्ता स्टेशन जाना उसी मार्ग में जाएंगे तभी उधर जाएंगे अगर विपरीत दिशा में जाने लगे तो जीवन पर्यत दौड़ते रहे कभी स्टेशन में नहीं जा पाएंगे प्लेटफॉर्म में बैठ जाने से आप सफर नहीं तय कर पाएंगे जब गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठेंगे, तभी आपका सफर तय होगा अंततः वही होगा कि सांस भरी जा रही योग की क्रिया सिखाई जा रही है, है। में। सांस पेट नहीं जाती, मां अन्न का दाना खिलाती है, तो पेट में ही जाता है फेफड़ों में नहीं जाता अरे सांस शरीर के किसी भाग में जा सकती है। वो भटकाउ के बीच बीच मेरे चिंतन उसी दिशा में जा रहे हैं कि योगाचार्यों को सोचना चाहिए कि जब खुद तुम गलती कर रहे हो कई योगाचार्यों को आप देखें जब वो सांस भरेंगे तो छाती तो कम फूलेगी ये ज्यादा फूलेगा जैसे बस चार चार दिन बाद एक किसी बच्चे की डिलीवरी दिलिव, होने वाली है। ये क्यों फूलता है क्योंकि योग के भी विकार होते हैं योग का भी भटकाव होता है अगर योगी खुद भटक रहा हो आप अभ्यास करके देखें जब आप सांस भरते हैं तो फेफड़ों में चेतनता आनी चाहिए पेट में भी जाती मगर अंश मात्र जाती है श्वास पेट में भी जाती है फिर पेट में नहीं जाती श्वास शरीर के अंग फेफड़ों के माध्यम से शरीर पूरी सभी जगह जाती है और सीधे सीधे पेट में भरने की भटक जाए प्रक्रिया जिस तरह अगर अन्न का दाना गलत तरीके से डालो तो श्वास नली में चढ़ जाता है क्योंकि योग में यदि आती हो जाए गलत रास्ते से तय करो तो योग योग हमारे शरीर में विकृत पैदा करने लगता है मैंने कहा मेरा भी जीवन योग में ही गुजरता है एक हो सकता है अगर शरीर मेरा लायक रहा है मैंने भोजन का अन्न का एक दाना लिया है तो मैंने योग की क्रिया नृत्य की है भोजन छूट सकता है मेरा मगर योग की क्रिया छूट सकती आज अगर चेतनता का जीवन जीता हूं चेतन से बैठता हूं तो बचपन से आज तक योग की क्रियाएं ही जुड़ी हुई मगर एक तरफ पेट दबाए दूसरी तरफ वही क्रियाएं भटकाओं में आ जाए यदि आप हजार हजार दो दो हजार तीन तीन हजार बाद बार कपाल भात करोगे तो आप जब बार बार झटके डालोगे चूंकि फेफड़े इतने सेंसिटिव होती है सारे शरीर की रचना एक एक कोशिकाएं कि योग का तात्पर्य है शरीर सास और मन को एकाग्र करके आपस में एक दूसरे को जोड़ना और उसके लिए जो हम क्रियात्मक पक्ष करते हैं उसमें हमें आफरू की, की जरूरत होती है प्राणायामों की भी जरूरत होती है दो प्राणायाम सात प्राणायाम दस प्राणायाम हमारा कल्याण नहीं कर सकते यदि कोई बीमार व्यक्ति लगातार ऐसी करता चला जाए कपाल आवश्यकता ज्यादा करेगा तो उसके यहां पर सूजन बढ़ती जाएगी फेफड़ों में यदि बार बार झटके लगेंगे तो, तो फेफड़ों में जड़ता, जड़ता आती चली जाएगी प्रारंभ में हो सकता है संचार होता है तो वहां की जड़ता वहां की चरबी हट जाती जब आप क्रिया करेंगे कोई भी व्यायाम करें आप भोजन रख करना बंद कर देर आपका हल्का होगा लाभ भी मिलेगा मगर हर चीज की क्रियामक पक्ष है कि हमको किस तरह किसी को इस तरह नहीं कह दो दो घंटे करो दो दो घंटे करेंगे किसी को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा बल्कि और अलग पैदा होते चले जाएंगे। बहुत का है भविष्य मैंने बार बार कहा कि समाज के क्षेत्रों के विस्तार से चिंतन अवश्य दूंगा और कभी ना कभी आह्वान करूंगा उन योगाचार्यों को कि आए और गहराई से शोध करें समाज को लाभान्वित करें अच्छी बात है समाज में योग का प्रचार प्रसार हो या बहुत अच्छी बात है से अच्छी और कुछ बात नहीं हो सकती मगर सबसे पहला हित यह करें ये जो समाज का कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो शिविर शुल्क लगाना बंद कर दें।